संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व आचार की विधि और आध्यात्म ज्ञान का वर्णन युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी अब मैं आपके मुख से आचार की विधि सुनना चाहता हूं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं विष्णु ने कहा मनुष्य को सड़क पर गांवों के बीच में और अन्य के पौधों से हरे भरे खेत में मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए आवश्यक शौच आदि से निवृत्त होकर कुछ नदी में स्नान करना चाहिए इसके बाद संध्या संध्योपासना और देवता पितरों का तर्पण करना आवश्यक है प्रतिदिन सूर्योपान करे सूर्योदय के समय कभी न सोए सायम और प्रातः दोनों समय संध्या करके गायत्री का जप करे दोनों हाथ दोनों पैर और मुंह इन पांच अंगों को धोकर पूर्व की ओर मुंह कर भोजन करने बैठे भोजन के समय मौन रहे भोजन के लिए परोसे हुए की निंदा न करें, उसे स्वादिष्ट मानकर प्रेम से भोजन करे। भोजन करें, के बाद हाथ धोकर उठें, रात को उठे पैर न सोएं, सोए इसी को आचार कहते हैं यज्ञशाला आदि पवित्र स्थान बैल देवता गोशाला चौराहा ब्राह्मण धार्मिक मनुष्य तथा मंदिर को सदा अपने दाहिनी करके चले घर में अतिथियों को सेवकों और कुटुंबी जनों के लिए भी एक शाही भोजन बनवाना उत्तम माना गया है शास्त्र में मनुष्यों के लिए सवेरे और शाम दो ही वक्त भोजन करने का विधान है बीच में नहीं खाना चाहिए ऐसा करने से मनुष्य उपवासी माना जाता है होम के समय अग्नि में हवन और केवल ऋतु स्नान के समय स्त्री के साथ समागम करते हुए एक पत्नी व्रत धारण करने वाला बुद्धिमान गृहस्थ भी ब्रह्मचारी ही माना जाता है ब्राह्मण के भोजन से बचा हुआ यज्ञ शिष्ट अन्न अमृत के तुल्य है ऐसे अन्न को भोजन करने वाले सतपुरुष सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं जो मिट्टी के ढेले फोड़ता जिनके तोड़ता और दांतों से नख चबाता रहता है तथा जो सदा जूठे हाथ और जूठे मुंह रहा करता है उसको बड़ी आयु नहीं मिलती मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में अपने पास आए हुए अतिथि को भूखा न रहने दे जीविका के लिए किए हुए कार्य से जो धन आदि प्राप्त हो उसे माता पिता आदि गुरुजनों को निवेदन कर दे गुर के आने पर उन्हें स्वयं आसन देकर बैठावे और सदा उनको प्रणाम किया करे गुरुओं का सत्कार करने से आयु यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है उदय के समय सूर्य को न देखे नंगी हुई पढ़ाई स्त्री की ओर दृष्ट न डाले और सदा धर्मानुसार ऋतुकाल के समय एकांत स्थान में पत्नी के साथ समागम करें परिचित मनुष्य से जब जब भेंट हो उसका कुशल समाचार पूछें प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय ब्राह्मणों को प्रणाम करें ऐसे शास्त्र की आज्ञा है देव मंदिर में गांवों के बीच में ब्राह्मणों के यज्ञाधि कर्मों में शास्त्रों के स्वाध्याय काल में और भोजन करते समय दाहनी हाथ से काम ले प्रातः और संध्या के समय ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करे हजामत के समय छीक आने पर स्नान और भोजन के समय तथा रुगणावस्था में सबको चाहिए कि ब्राह्मणों को प्रणाम करें। इससे आयु बढ़ती है सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करें, अपने विष्ठा पर दृष्टि न डाले स्त्री के साथ एक आसन पर सोना और एक थाली में भोजन करना छोड़ दे अपने से बड़ों को नाम लेकर या तू कर, कर न पुकारे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 धर्मात्मा मनुष्य मरने के पश्चात धर्म के ही बल से सदा सुख होते हैं ने पूछा पितामह शास्त्र में पुरुष के लिए जो अध्यात्म ज्ञान का चिंतन बताया गया है वह अध्यात्म क्या है उसका स्वरूप कैसा है यह चराचर जगत किससे उत्पन्न हुआ है और प्रलय के समय किसमें लीन होता है ये बातें मुझे बताने की कृपा करें विष्णु ने कहा कुंती नंदन तुम तो मुझसे जिस अध्यात्म ज्ञान के विषय में पूछ रहे हो उसकी व्याख्या करता हूँ वह अत्यंत कल्याणकारी और सुख स्वरूप है आचार्यों ने सृष्टि और प्रणय की व्याख्या के साथ ही अध्यात्म ज्ञान का वर्णन किया है उसे जान लेने से मनुष्य को प्रसन्नता और सुख की प्राप्ति होती है वह सम्पूर्ण भूतों के लिए हितकारी है जो उसे जानता है उसकी संपूर्ण कामनाए पूर्ण हो जाती है पृथ्वी वायु आकाश जल और अग्नि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 जल के तथा गंध नासिका और शरीर पृथ्वी के गुण हैं। इस प्रकार इस देह में पांच महाभूत तथा छठा मन है इंद्रियां और मन ये जीव को विषयों का ज्ञान कराते हैं। के अतिरिक्त सातवीं बुद्धि और आठवीं क्षेत्रज्ञ है इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है मन संकल्प विकल्प करता है और बुद्धि उसका ठीक ठीक निश्चय करती है क्षेत्रज्ञ आत्मा साक्षी की भांति स्थित रहता है यह शरीर के भीतर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है पुरुष तो को अपनी इंद्रियों की परीक्षा करके उसकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि सत्व रज और तम यह तीन गुण इंद्रियों का ही आश्रय लेकर रहते हैं मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से जीवों के आवागमन की अवस्था जानकर धीरे धीरे उस पर विचार करते रहने से मनम शांति पा जाता है यह चराचर जगत बुद्धि के उदय होने पर ही उत्पन्न होता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 मन उसी का आकार धारण कर लेता है भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिए जो बुद्धि के पांच अधिष्ठान है उन्हीं को पांच इंद्रियां कहते हैं बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इंद्रियों को काबू में रखें। सत्व रज और तम ये तीन गुण सदा ही प्राणियों में स्थित रहते हैं और इनके कारण उनमें सात्विकी राजसी तथा तामसी तीन तरह की बुद्धि भी देखने में आती है इनमें सत्वगुण से सुख रजोगुण से दुख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 इसी प्रकार अपमान मोह प्रभाव निद्रा और आलस्य डालो उनमें से बुद्धि तो गुणों की सृष्टि करती है और आत्मा इन सब बातों से अलग रहता है जैसे गुलर का फल और उसके भीतर रहने वाले कीड़े ये दोनों एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं। हैं। उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा आत्मा आत्मा परस्पर मिले हुए प्रतीत होने होने पर भी वास्तव में अलग-अलग आदि गुण जड़ के कारण आत्मा को नहीं जानते, किंतु तो चेतन है इसलिए गुणों को जानता है जैसे घड़े में रखा हुआ दीपक घड़े के छेदों से अपना प्रकाश फैलाकर वस्तुओं का ज्ञान कराता है उसी प्रकार परमात्मा शरीर के भीतर स्थित होकर चेस्टा और ज्ञान से शून्य इंद्रियों तथा मन-बुद्धि बुद्धि बुद्धि के द्वारा संपूर्ण पदार्थों का का ज्ञान कराता है, है है, है, गुणों को उत्पन्न करती और और आत्मा के है। और आत्मा केवल देखता यह संबंध जो संसारी कामों से मन हटाकर केवल आत्मा में ही अनुराग रखता और आत्म तत्व का ही मनन करता है वह सब प्राणियों का आत्मा हो जाता है और इस साधना से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 जो धर्म अर्थ और काम को ठीक ठीक समझकर उसका परित्याग कर चुका है और योग युक्त चित्त से आत्म तत्व के अनुसंधान में लग गया है वही तत्वदर्शी है उसे दूसरे कोई वस्तु जानने की उत्कंठा नहीं होती उस परमात्मा को जानकर ज्ञानी पुरुष अपने को किता मानते हैं अज्ञानियों को जिस संसार से महान भय बना रहता है उसी से ज्ञानियों को तनिक भी भय नहीं होता